and let him must live he who is to be made to dwindle in power must first be caused to expand he who is to be weakened must first be made strong he who is to be led low must first be exalted to power he who is to be taken away from must first be given दिस इज द शटल लाइट जेंटलनेस ओवरकम्स स्ट्रेंथ फिश शुड वी फिश शुड वी लेफ्ट इन द डी एंड शार्प वेपन्स ऑफ द स्टेट शुड वी लेफ्ट वेर मैन कैन सीडम अध्याय 36, जीवन की लय सत्ता से जिसे गिराना है पहले उसे फैलाव देना पड़ता है जिसे दुर्बल करना है पहले उसे बलवान बनाना होता है जिसे नीचे गिराना है पहले उसे शिखरस्त करना होता है जिसे छीन लेना है पहले उसे दे देना होता है यही सूक्ष्म प्रकाश या दृष्टि है शक्ति पर भद्रता की विजय होती है मछली को गहरे पानी में ही रहने देना चाहिए और राज्य के तेज हथियारों को वहां रखना चाहिए जहाँ उन्हें कोई देख न पाए के मृत्यु को देखना कठिन है लेकिन दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े जन्म मृत्यु की शुरुआत वो मृत्यु का ही पहला कदम है पर जन्म पर हम प्रसन्न होते मृत्यु में हम दुखी होते काश हम देख पाए कि जन्म ही मृत्यु का प्रारंभ है तो जन्म की खुशी भी समाप्त हो जाए और मृत्यु का दुख भी क्योंकि मृत्यु इसलिए दुखद मालूम होती है कि जन्म सुखद मालूम हुआ और भ्रांति इस दिन चलती चली जाती है कि जन्म और मृत्यु के बीच जो फासला है उस फासले के कारण हम उनका एक होना नहीं देख पाते एक ही चीज के दो छोर थे एक छोर को हम जन्म कहते हैं दूसरे को मृत्यु एक पर हम सुखी होते हैं दूसरे पर हम दुखी और दोनों के बीच एक का ही विस्तार है असल में जन्म का अर्थ है कि मृत्यु हो गई कितनी ही देर लगे अब प्रकट होने में कितने दिन समय लगे हमें अनुभव करने में मृत्यु हुई, लेकिन जन्म के साथ मृत्यु हो गई जीवन की लय कहता है लाव से इसे लय जीवन की विपरीत से बनी द्वंद से बनी और लय के लिए जरूरी हो कि विपरीत का हो लय अकेले एक स्वर की नहीं हो पाएगी विपरीत स्वर चाहिए उभारने के लिए अगर हम जीवन के सत्य की तलाश करें तो पहला सत्य हमें यही अनुभव होगा कि जीवन विपरीत से निर्मित है इसके बहुत गहरे परिणाम हैं। अगर जीवन विपरीत से निर्मित है तो एक को चाहना और दूसरे को न चाहना ना समझी अज्ञान एक को चुनना और दूसरे को छोड़ना ना समझी है तो क्योंकि अगर जीवन विपरीत से ही बना है तो जब हम एक को चुनते हैं तब हमने दूसरे को भी चुन लिया अन्यथा वो एक भी जीवन में ना हो सकेगा जब हम दिन को चुनते हैं तो हमने रात को चुन लिया और जब हम प्रेम को चुनते हैं तो हमने घृणा को भी चुन दिया और जब हमने मित्र बनाया तब हमने शत्रु बनाने की शुरुआत कर दी और जब हम प्रसन्न हुए तो हमने उदासी के बीज बो दिए अब दूसरी बात से बचना संभव ना होगा क्योंकि हमने लहर का एक छोर पैदा कर दिया अब लहर का दूसरा छोर भी अनिवार्य जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो प्रगट है जो दूसरा छोर है वो अब प्रगट है और नीचे ही छिपा है यदि ये, ये दिखाई पड़ जाए कि जीवन बिगृत से बना है तो चुनाव बंद हो जाए चॉइस बंद हो जाए और जिस व्यक्ति के जीवन से चुनाव गिर जाता है उस व्यक्ति के जीवन से सब पीड़ाओं का अंत हो जाता है उसकी फिर कोई चिंता ना रही उसके लिए फिर कोई दुख ना रहा ये बड़ी अद्भुत बात है हम दुख से बचना चाहते हैं और दुख बढ़ता चला जाता हम सुख पाने चाहते हैं और सुख मिलता नहीं दुख मिलता है। क्योंकि सुख की चाह में हमने दुख को भी चुन लिया जीवन विपरीत से बना है और एक को अलग किया नहीं जा सकता वो जो विपरीत है उससे अलग करने का कोई उपाय नहीं है वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो जब आप दुख की मांग कर सुख की मांग करते हैं तब आपको पता नहीं कि आपने दुख की भी प्रार्थना करी वो दूसरा हिस्सा भी प्रकट होगा वो भी आज नहीं कल बाहर आएगा अस्तित्व तब आप विश्वास से भर जाएंगे, क्योंकि तो आपने चाहा था सुख और मिला दुख आपने चाहा था जीवन बनाना चाहा था जीवन को एक सुंदर काव्य एक गीत लेकिन अंत में मृत्यु सब संगीत तोड़ देगी सब बिखर जाता है सौम्य सब कुरुप हो जाता है और आखिर में चिता ही हाथ लगती है वे सब फूल जो हमने जीवन के सपनों में देखे थे वे सब स्वप्न वोहित हो जाते आखिर हाथ में राख लगती लाओ है जीवन की लय को अगर हम समझ लें कि वो विपरीत से बनी है, जहां भी एक है उससे विपरीत उसके पीछे छिपा है उसके बिना वो हो ही नहीं सकता तो हमारा चुनाव गिर जाए फिर चुनाव का चार अगर सुख को चुनने में दुख उपलब्ध होने वाला है तो सुख को चुनने का अर्थ ही क्या रहा तब एक दूसरी घटना घटती जो चुनाव नहीं करता वह आनंद को उपलब्ध हो जाता है। सुख और दुख का द्वंद्व है वे जीवन के हिस्से हैं, आनंद जीवन का हिस्सा नहीं है और आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं आनंद उस घड़ी का नाम है जब हम द्वंद्वने से कुछ भी नहीं चुनते तब जीवन की लय समाप्त हो जाती जीवन की लय शून्य हो जाती और जहां जीवन की लय शून्य हो जाती है जहां जीवन की धुन बंद हो जाती है वही मोक्ष के स्वर शून्य स्वर का अनुभव है। तो पहले तो यह समझने की ये द्वंद्व सब तरफ से घेरे हुए हमारा मन निरंतर कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है जब हम प्रेम करते हैं तब हम कहां घृण मन निरंतर कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है जब हम प्रेम करते हैं तो नहीं क्या उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते या कि कर सकते हैं ग्रहण नहीं कर सकते या कि कर सकते हैं प्रेम पहला कदम है और जिससे आपकी मित्रता न रही हो उससे शत्रुता कैसे घटित हो सकती तो मित्रता शत्रुता की पहली व्यवस्था है वहां से हम यात्रा पर निकलते हैं पहली व्यवस्था है मित्रताएं शत्रुताओं में बदल जाती चाहे आप समझें और न समझे चाहे आप पहचानें और न पहचानें, चाहे आप झुटलाए चले जाए चाहे आप अपने को भुलाए चले जाए लेकिन सभी चाहे आप झुटलाए चले जाए इसलिए तो मित्रता का इतना सम्मान है लेकिन वो फूल कहीं मिलता नहीं इतना सम्मान इसलिए है कि वो फूल आकाश का फूल है वो पृथ्वी पर खिलता नहीं सभी प्रेम घृणाओं में बदल जाते हैं फिर हम अपने को छिपा सकते हैं इस तथ्य की जानकारी से कि प्रेम घृणा बन गया हम अपने को छिपा सकते हैं इस तथ्य तरफ खोज सकते हैं लेकिन इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि सभी प्रेम घृणा बन जाते हैं इसलिए तो प्रेम की इतनी प्रशंसा है लेकिन वो प्रेम का फूल भी इस पृथ्वी पर फैलता नहीं जहां द्वंद्व है और जहां जीवन होता ही द्वंद्व में है वहां जो भी हम करेंगे उसका विपरीत भी साथ में जुड़ गया लेकिन एक निर्बंध जगत थी है। लेकिन वहां जीवन का सब स्वर शांत हो जाता वहां जीवन की कोई धुन नहीं रह जाती वहां द्वंद भी नहीं क्षण को मुक्ति का क्षण कहें मोक्ष का क्षण कहे या परमात्मा अनुभव का क्षण कहे लाउसे के सूत्र में प्रवेश करने के पहले यह ख्याल रख ले लाउस के कहने के धन अपने वो बहुत तरकीब से किसी बात को कहता है इस सूत्र में उसने कहा है सत्ता से जिसे गिराना है पहले उसे फैलाव देना पड़ता है जिसे गिराना हो पहले उसे चढ़ाना होगा नहीं तो गिराइएगा कैसे पहले सहारा देना होगा कि ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए तभी गिराया जा सकता है खाईयों में तो ना उससे कहता है कि अगर गिरना ना हो तो चढ़ने से सावधान रहना लोग तो चढ़ाएंगे क्योंकि वो गिराने चाहिए वो तो तुम्हें तो सहारा देंगे कि बढ़ो और जब वो चाह रहे हैं तब तुम ये देख भी ना पाओगे कि वो गिराने का इंसान कर रहे हैं। और जब वो चाह रहे हैं तब तुम ये देख भी ना पाओगे कि वो गिराने का इंसान कर रहे जो हैं। जो तुम्हें मान देते हैं वही तुम्हारा अपमान करेंगे जो तुम्हें आदर देते हैं वही तुम्हारे अनादर का कारण हो जाएंगे क्योंकि तो आदर का दूसरा हिस्सा अनादर है जैसे जन्म मृत्यु में बदलेगा ही वैसे ही आदर भी अनादर में बदलेगा इमर्सन ने बहुत अनूठी बात सीखी हर भी अनादर में बदलेगा इमर्सन ने बहुत अनूठी बात सीखी लिखा है एवरी ग्रेटमैन फाइनली टर्स टू बी ए बोर सभी बड़े लोग अंततः तक बोर सिद्ध होते हैं उबाने वाले सिद्ध इधर पिछले 30-40 वर्षों के इतिहास से हम समझ सकते हैं कि क्या है इसका आपको ख्याल है कि पिछले 30-40 वर्षों में जितने बड़े लोग पैदा हुए जमीन पर एक दिन लोगों ने उन्हें को सम्मानित किया शिखर पर तो उठाया और उनके ही जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें उतार के नीचे डाल दिया। चर्चिल की कैसी प्रतिष्ठा थी दूसरे महायुद्ध में, लेकिन युद्ध के बाद चर्चिल सत्ता में वापस नहीं आ सका और जिन्होंने उससे पूजा था और सोचा था कि इंग्लैंड के इतिहास में इससे बड़ा महापुरुष नहीं हुआ वही उसे सत्ता में लाने से रुकावट डालने को तैयार होगा दिग्गले को उतरना पड़ा सत्ता से युद्ध के बाद स्टेलिन ने रूस को बचाया और बनाया शायद ही किसी एक आदमी ने किसी राष्ट्र को इस भांति बनाया उसने जो पाप भी किए वो भी उसी राष्ट्र को बनाने के लिए किए उस एक आदमी के हाथ की मेहनत ही पूरा सोवियत रूस है लेकिन युद्ध के बाद रूस ने इस ललिन को अपद्रस्त कर दिया और मरने के बाद आपको पता क्रिमलिन के बाहर के चौराहे उसकी लाश भी वापस हटा दी लेनिन के पास उसकी लाश रखी गई थी वो भी मरने के बाद हटा दी उसको क्रिमलिन के चौराहे पर तो नहीं रहने दिए क्या कारण होगा क्या आपको पता ही कि महात्मा गांधी के साथ आपने क्या किया कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई हिंदू गांधी को मारेगा लेकिन वो भी गोल बात क्योंकि तो मृत्यु कोई बहुत बड़ी बात नहीं गांधी को तो मरना ही होता लेकिन गांधी मरने के पहले कहने लगे थे कि मेरे मानने वालों में अब मेरा सिक्का नहीं चलता मेरे मानने वाले भी सब मेरे विपरीत हो गए मेरी कोई सुनता नहीं मैं खोटा सिक्का हो गया गांधी को पूछा आपने और फिर गांधी को खुद कहना पड़े कि मैं खोटा सिक्का हो गया अब मेरा कोई चलन नहीं क्या बात होगी गांधी चाहते थे कि 125 वर्ष नहीं। क्या बात होगी? गांधी चाहते थे एक सौ शुरू कर दिया था कि अब मेरी और जीने की कोई इच्छा नहीं क्योंकि तो जिनके लिए मैं जीना चाहता था उन्होंने सब पीट फेर लिया क्या अर्थ क्या है इसका हम इन दोनों तथ्यों को जोड़ कर कभी नहीं देखते शंकाई शेख को चीन ने इतना आदर दिया था जिसका हिसाब नहीं शंका शेख अब जिंदा है लेकिन चीन में कोई पूछने वाला नहीं शंका शेख जिंदा है लेकिन नहीं रख सकता चीन की जनता उसको नंबर एक दुश्मन मानती है। तो रूस ने अमेरिका को बचाया दूसरे में विजय की के निकट लाया सारी दुनिया को युद्ध से बचाने में रूस का गहन तम हाथ था लेकिन युद्ध के बाद अमेरिकी संसद ने एक संशोधन किया अपने विधान में और उस संशोधन के द्वारा रूस वापस प्रेसिडेंट न हो जाए इसकी व्यवस्था कर इस सबके पीछे राज व्यक्तियों का सवाल नहीं लाभ से जिस जीवन के द्वंद्व की बात व्यक्तियों का सवाल नहीं लाभ से जिस जीवन के द्वंद्व की बात आदर्श के पीछे छिपा है अनादर्श सम्मान के पीछे छिपा है अपमान सत्ता से जिसे गिराना है पहले उसे फैलाव देना पड़ता है और जिसे दुर्बल करना है पहले उसे बलवान बनाना होता है जिस पे नीचे गिराना पहले उसे शिखर करना होता है जिस पे छीन लेना पहले उसे दे देना होता है, और जो इस राज को समझ लेता है उसे लाउस से कहता है इस राज को समझ लेना सूक्ष्म दृष्टि और ये राज गह है क्योंकि ये राज अगर समझ में आ जाए तो आप पहले चरण को इनकार कर देते दूसरे चरण का कोई सवाल नहीं उठता लाव से निरंतर कहता था मुझे कोई भी हरा नहीं सकता क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ लाव से कहता था मुझे कोई धक्के दे के पीछे नहीं हटा सकता क्योंकि मैं सबसे पीछे खड़ा ही होता हूँ उसके पीछे कोई जगह नहीं होती लांस कहता है अगर पहला कदम उठा लिया तो दूसरा कदम मजबूरी सरो से रोका नहीं जा सकता कहता है अगर पहला कदम उठा लिया तो दूसरा कदम मजबूरी इवन का जो द्वंद का संगीत है जो कि वस्तुतः भी संगीत संगीत नहीं क्योंकि कलह है और एक आंतरिक तनाव है और एक बेचैनी और एक संता जो पहले कदम पर समझ जाता है दूसरे कदम का कोई सवाल नहीं लेकिन पहला कदम बड़ा प्रलोभक और संभलना अति जटिल और बहुत कठिन पहले कदम का प्रलोभन भारी है क्योंकि तो तभी ख्याल भी नहीं आता कि, कि मैं और खोटा सिक्का हो जाऊंगा इसकी कल्पना भी नहीं होती कि मैं और अनंत्रित हो जाऊंगा कि मुझे और दृढ़ मिलेगी जब कोई ड्रेन से आपके गले में बाहर डाल देता है तो आप सोच भी तो नहीं सकते कि इससे शत्रुता निकल सकती है, असंभव है ये कल्पना ही नहीं पकड़ती और इसीलिए इतने लोग दुख नहीं तो क्योंकि पहले कदम पर जो चूब जाता है दूसरे कदम में मजबूरी फिर उससे बचने का कोई उपाय नहीं होता ध्यान रहे जिसने पहला कदम उठा लिया उसे दूसरा उठाना ही पड़ेगा वो नियति का हिस्सा हो गया और जो पहले तो सावधान हो गया उसके लिए दूसरे का कोई सवाल ही नहीं तो महत्वाकांक्षा दुख में ले जाती है तो क्योंकि महत्वाकांक्षा पराजय में ले जाती है अहंकार पीड़ा बन जाता है नर्क बन जाता है तो क्योंकि अहंकार ऊपर उठाता है खुला और तब गिरने का उपाय हो जाता निर अहंकार का सूत्र लाओस से समझे तो बहुत अनूठा है लाओस ये कह रहा है कि अहंकार बुरा है ऐसा हम नहीं कहते हम इतना ही कहते हैं कि अहंकार पहला कदम और दूसरे कदम पर गहन अपमान वो दूसरा कदम भी अगर तुम राजी हो तो पहला उठाना इसको थोड़ा समझ ले दोनों तरह से ये बात हो सकती है अगर दूसरे के लिए भी आप राजी हैं और इतने ही प्रसन्न रहेंगे तो फिर कोई डर नहीं तो जब लोग आपको ऊपर उठाएं तो उठ जाना लेकिन ध्यान रहे कि गिरते वक्त भी आप इतने ही आनंदित रहें तो फिर कोई दिक्कत नहीं तो दो रास्ते एक रास्ता है कि आप फिक्र मत करना क्योंकि तो विपरीत को स्वीकार कर लेना तो फिर पहला कदम उठा सकते हैं तो जब जन्म आए तो जन्म और जब मृत्यु आए तो मृत्यु और जब प्रेम मिले तो प्रेम और जब घृणा मिले तो घृणा दूसरे को आप उतनी ही शांति और उतने ही स्वमन से स्वागत कर सकेंगे जितना पहले का फिर कोई अड़चन नहीं अगर दूसरे का स्वागत न हो सकता हो और आपका मन डरता हो कि दूसरे का स्वागत कैसे होगा तो फिर पहला कदम मत मतलब ये दो उपाय हैं। इन दो उपायों में ही सारे संसार की धार्मिक साधनाएं छिपी जो पहला कदम उठाने से रुक जाता है वो एक मार्ग और जो दूसरे कदम को भी उसी रफ्त स्वीकार करता है जिससे पहले कदम को वो दूसरा मार्ग पहला मार्ग महावीर को चलते हुए हम देखते बुद्ध को चलते हुए देखते दूसरा मार्ग हम जनक को चलते हुए देखते दूसरे कदम की चिंता नहीं है और वो है पूरा कि पहले के बाद दूसरा आएगा इसको जान के ही उठाया इसको मान के ही उठाया तब कोई अड़चिन नहीं इसलिए जनक या महावीर ये दो विकल्प है या तो पहला ही मत उठाना और या फिर दूसरे के लिए भी पूरी तरह रांची रहना उसमें रंच मात फर्क मत करना दोनों का परिणाम एक है क्योंकि जिसे दूसरे और पहले में कोई फर्क नहीं है उसने उठाया उसका उठाना ना उठाने के बराबर है, कोई अंतर न रहा लाउस से कहता है कि यही सूक्ष्म दृष्टि है शक्ति पर भद्रता की विजय होती है मछली को गहरे पानी में ही रहने देना चाहिए और राज्य के तेज हथियारों को वहां रखना चाहिए जहां उन्हें कोई देखना पाए शक्ति पर भद्रता की विजय होती दिखाई नहीं पड़ता हमें ऐसा हमें तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि भद्रता पर सदा सदाशक्ति की विजय होती हमारी आंखों में हमारी समझ में हमारे मापटौल में लाह्य का सूत्र कभी भी दिखाई नहीं पड़ता की भद्रता शक्ति पर जीतती हो सदा हमें शक्ति जीतती हुई दिखाई पड़ती भद्रता कहां जीतती हुई दिखाई पड़ती लेकिन उसका कारण यही कि जीत का भी अर्थ हमें ठीक से पता नहीं और जीत भी हो जिसे कहते हैं वो हमारा अधूरा ज्ञान वो पहले कदम का ही ज्ञान इसे थोड़ा समझ लें जब शक्ति भद्रता पर जीतती है तो वो पहला कदम और वही हम जीत समझ लेते हैं कि जीत हो गई लेकिन दूसरा कदम भी शीघ्र ही आया जो कि हार का। भद्रता लड़ती ही नहीं इसलिए पहला कदम उठता ही नहीं और दूसरे का कोई उपाय नहीं ये सख्स भद्रता के प्रतीक निश्चित शक्ति उन पर जीतती हुई दिखाई पड़ती है। जीसस को सूली लग गई सूली के कुछ क्षण पहले पायलट ने जीसस को कहा कि तो लोग कहते हैं कि तुम ईश्वर के पुत्र हो तो ये मौका है तुम चमत्कार दिखा दो तो तुम मुक्त हो जाओ ये मृत्यु से तुम बच जाओ और मैं भी इस पाप से बच जाऊं कि तुम्हारी मृत्यु में सहयोगी तुम चमत्कार दिखा दो और लोग यही सोच रहे थे लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे आज जरूर कोई चमत्कार होगा और जीसस जिसके चाल था कि बीमार को छू दे तो बीमार ठीक हो जाए और मुर्दे को छू दे तो मुर्दा जाग जाए निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को छू के जीवन दे सकता है जब उसको तो खुद मुसीबत आएगी और आखिरी परीक्षा का क्षण आएगा तो चमत्कार घटने ही वाला है इसमें कोई शक ना था इसमें जीसस के शिष्यों को भी कोई शक ना था सभी इस आसन में खड़े थे कि अब चमत्कार हुआ सूर्य पर जीसस लटकाए जाएंगे और उनका वास्तविक रूप प्रकट होगा वे पुनर्जीवित हो जाएंगे और सारा जगत उनके अनुशासन को स्वीकार कर लेगा लेकिन जीसस सूर्य पर चुपचाप मर जाए जैसे कोई नहीं मर जाता और मैं इसको चमत्कार देता हूं जैसे कोई भी मर जाता मैं इसको चमत्कार कहता हूं और इसको ईसाइत को बहुत समय लगा समझने में फिर भी ठीक से समझने बात आ नहीं सकी ऐसा लगता ही है मन में कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई क्या इस पर ठीक वक्त पर जीसस को दगा दे गए क्या चमत्कार की शक्ति उनकी खो गई या कि वो सब ही था वो जो उनके पास चमत्कार घटित हुए थे वो किसी मूल्य के न थे झूठी खबरें हैं कहानियां क्योंकि तो जो मुर्दों को जिला सकता था वो अपनी मौत को क्यों ना रोक पाया और ये तो घड़ी थी परीक्षा तो की इसके साथ ही तो विजय की घोषणा हो लेकिन जीसस की सारी कला इसमें है कि वो शक्ति के द्वारा जीतने को राजनी वो भद्रता के द्वारा जीत लो शक्ति के खिलाफ वो शक्ति को खड़ा ना करें, क्योंकि शक्ति से जो जीती गई है बात वो आज नहीं कल हार में परिवर्तित हो जाए शक्ति द्वंद्व का हिस्सा है संसार का हिस्सा है तो जी सब शक्ति का उपयोग न करेंगे वे केवल साक्षी रहेंगे वे केवल चुप रहेंगे वे देखते रहेंगे वे सिर्फ भद्रता का हम्बलनेस का विनम्रता का उपयोग करेंगे फिर तो झुक जाएंगे जब शक्ति उन पर हमला करेगी तो वो पूरे झुक जाएंगे उनके मन में कहीं कोई प्रतिरोध न होगा और नजीक की बात यही है कि यही जीसस की विजय का कारण बन गई बात जीसस को कोई जानता भी नहीं जीसस को कोई कभी पहचानता भी नहीं जीसस का नाम भी किसी को पता न चलता अगर सूली पर यह भद्रता घटित ना होती इस भद्रता के कारण ही जीसस जीते लेकिन ये जीत किसी और लोग की है शक्ति हार गई शक्ति अपने आप बिखर गई जीसस को जो मार डालना चाहते थे मिटा डालना चाहते थे वो मिट गए और जीसस एकदम अमर हो गए अमरत्व को उपलब्ध हो गए ये केवल ऐतिहासिक अर्थों में ही नहीं बल्कि जीसस के अंतस्थल में भी यही घटित हुआ है जो बड़े से बड़ा चमत्कार जगत में हो सकता था वो हुआ क्योंकि जीसस परम जीवन को अनुभव करते हुए भी परम शक्तिशाली होते हुए भी झुक गए भद्रता लाश से बद्रता अंततः भद्रता अंतता जीतती अंतता प्रारंभ में तो शक्ति जीतती हुई मालूम होती है। और इसलिए हम शक्ति पर तो भरोसा करते हैं क्योंकि अंत तो हम देख ही नहीं पाते हमें तो जो प्रथम है वही दिखाई पड़ता है हमारे पास आंखें तो बहुत पास देखने वाली दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तो सब तरफ हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे शक्ति उपलब्ध हो वो शक्ति चाहे धन की हो चाहे ज्ञान की हो चाहे तंत्र की मंत्र की हो लेकिन कैसे शक्ति उपलब्ध हो चारों तरफ हमारी एक ही खोज होती है पूरे जीवन में कि हम शक्तिशाली कैसे हो जाए लेकिन शक्ति का करियर है क्या है शक्ति की इतनी आकांक्षा क्यों है निश्चित ने किताब लिखी है अनूठी किताब है द विल टू पावर किताब में उसने सिद्ध करने की कोशिश की है कि प्रत्येक आदमी की आत्मा एक आकांक्षा है शक्ति के लिए विल टू पावर और कुछ भी नहीं हर आदमी शक्ति पाना चाहता है शक्ति के रूप कुछ भी हो जब आप ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप क्या चाहते अनेक लोग पूछते हैं ज्यादा धन इकट्ठा करके क्या करिएगा लेकिन ने उनको पता नहीं कि वो क्या पूछ रहे हैं धन धन नहीं धन शक्ति का संचित रूप है एक रुपया आपकी जेब में पड़ा तो सिर्फ रुपया नहीं पड़ा शक्ति संचित पड़ी इसका आप तत्काल उपयोग कर सकते हैं जो आदमी अकड़ के जाना था उसको रुपया दिखा दीजिए वो झुक गए रात भर आपके पैर दबाया उस रुपये में यह आदमी छिपा था जो रात भर पैर दबा सकता रुपये की लिखा रुपये के लिए नहीं है रुपया तो संचित शक्ति है कंडेंस्ड पावर और अद्भुत शक्ति है क्योंकि अगर आप एक तरह की शक्ति इकट्ठी कर रहे तो उसको दूसरी शक्ति में नहीं बदला जा सकता रुपया बदला जा सकता एक रुपया आपकी जेब में पड़ा है, चाहे आप किसी से पैर दबा लें, चाहे किसी से सिर की मालिश करवाएं चाहे किसी से कहें कि पांच दफ्तर उठक बैठक करो उसके हजार उपयोग हैं अगर आपके पास एक तरह की शक्ति है तो वो एक ही तरह की उसका एक ही उपयोग है रुपया अनंत आयानी इसलिए इतना पागलपन है रुपये के लिए पागलपन ऐसे ही नहीं है जैसा साधु संज्यास समझाते हैं कि आप व्यर्थ ही पागल लोग व्यर्थ पागल नहीं लोग बड़े गणित से पागल हैं चाहे उन्हें भी पता न हो चाहे उन्हें भी स्पष्ट ना हो कि वो क्यों पागल हैं, क्यों इतना हस्त रुपए में क्यों रुपए को पकड़ने और बचाने की इतनी आकांक्षा शायद उन भी साफ ना हो दौड़ अचेतन हो उन्हें चेतना ना हो पूरी कि वो क्या कर रहे लेकिन बात बिल्कुल साफ है बात इतनी है कि वो धन के माध्यम से शक्ति इकट्ठी कर रहे कोई आदमी किसी और ढंग से शक्ति इकट्ठी कर रहा है एक आदमी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है शिक्षित हो रहा है वो भी शक्ति इकट्ठी कर रहा है वो ज्ञान के द्वारा शक्ति इकट्ठी कर रहा है एक तीसरा आदमी कुछ और उपाय कर रहा है लेकिन अगर सारे लोगों को हम देखें, तो अलग अलग रास्तों से वो शक्ति की तलाश कर रहे एक आदमी मंत्र सिद्ध कर रहा है तो। वो भी शक्ति की तलाश में वो भी सोचता है कि मंत्र सिद्ध हो जाए तो लोगों को आंदोलित कर दूं, प्रभावित कर दू तो हजारों लोग चमत्कृत हो जाए कि तो जो चाहूं वो करके दिखा दूं, वो भी उसी कोशिश में लगा है जो आदमी प्रार्थना कर रहा है पूजा कर रहा है ठीक से समझे तो वो क्या कर रहा है वो भी शक्ति की तलाश कर रहा है वो ईश्वर को प्रभावित करना चाहता है मुठ्ठी में लेना चाहता है और उससे कुछ करवाना चाहता है तो वो कुछ मेरे लिए कर दे तो पूजा करेगा घुटने टेकेगा मंदिर में गिरेगा लेकिन आयोजन क्या है उसका रोएगा कहेगा कि मैं पतित हूं तुम पावन हो सब कहेगा लेकिन उसका प्रयोजन क्या है प्रयोजन है कि वो इस पर को अपने हाथ में लेकर संचालित करना चाहिए अपनी मर्जी के अनुसार को अपने हाथ में लेके संचालित करना चाहिए अपनी मर्जी के अनुसार क्षुद्र शक्तियों की तलाश में पड़े परम शक्ति को खोजो लेकिन क्षुद्र को खोजो या परम को लेकिन शक्ति को जरूर खोजो पावर्स शक्ति का क्या उपयोग शक्ति से स्वयं को तो कुछ भी नहीं शक्ति का क्या उपयोग लेकिन दूसरे की तुलना में बल मालूम पड़ता है शक्ति तुलनात्मक है लेकिन दूसरे की तुलना ने बल मालूम पड़ता है शक्ति तुलनात्मक है किसी को आप शक्तिशाली नहीं कह सकते सीधा आपको कहना पड़ेगा कि आप बात से ज्यादा शक्तिशाली क्योंकि आज शक्तिशाली है इतना कहने से कुछ हल नहीं होता क्योंकि साफ ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है तो शक्तिशाली हमेशा तुलना में कंपेरिजन में आपको सिर्फ इतना कहना ठीक नहीं कि आप धनी तो कि आप किसी की तुलना में गरीब हो सकते हैं। तो यह बताना जरूरी नहीं कि आप किसकी तुलना में धनी सब शक्तियां तुलनात्मक है किसी को यह कहना काफी नहीं कि विद्वान यह बताना जरूरी है कि किसकी तुलना में विद्वान क्योंकि तो किसी की तुलना में ये मूल हो सकता है सारी शक्तियां रिलेटिव है सापेक्ष शक्ति का मजा अपने आप में नहीं है शक्ति का मजा दूसरे को कमजोर करने में शक्ति से आप शक्तिशाली नहीं होते लेकिन दूसरा कमजोर दिखता है दूसरे के कमजोर दिखने से आपको एहसास होता है कि मैं शक्तिशाली हूं इसलिए धन का असली मजा धन में नहीं दूसरों की गरीबी में है अगर कोई भी गरीब ना हो धन का मजा ही चला जाता है कोई रकम नहीं सर उसमें थोड़ा समझिए कि कोहलू हीरा आपके पास उसका मजा क्या मजा सिर्फ यह है कि आपके पास और किसी के पास नहीं सबके पास कोहलू ही पास उसका मजा क्या मजा सिर्फ यह है कि आपके पास और किसी के इसका कोई मूल्य ना रहा ये वही कौन रहा है लेकिन अब इसका कोई मूल्य नहीं इसका मूल्य इसमें था कौन है लेकिन अब पास है इसमें मूल्य नहीं है दूसरे के पास नहीं है इसमें मूल्य तो सारी शक्ति दूसरे पर निर्भर है और दूसरे की तुलना में अमीर अमीर है क्योंकि कोई गरीब है ज्ञानी ज्ञानी है क्योंकि कोई अज्ञानी नहीं शक्तिशाली शक्तिशाली है क्योंकि कोई निर्बल नहीं शक्ति की दौड़ आत्म खोज नहीं बन सकती क्योंकि शक्ति की दौड़ दूसरे से बंधी हुई है दूसरे की तुलना में और एक मजे की बात कि जो दूसरे की तुलना में है वो दूसरे पर निर्भर थी इसलिए बड़े से बड़ा शक्तिशाली आदमी भी अपने से कमजोर लोगों पर निर्भर होता है ये हमको भी दिखाई नहीं पड़ता जब आप एक सम्राट को चलते देखते हैं और उसके पीछे गुलामों को चलते देखते हैं, तो आपको ख्याल नहीं होता कि सम्राट गुलामों का उतना ही गुलाम जितना गुलाम सम्राट के गुलाम है शायद सम्राट ज्यादा गुलाम भी हो तो क्योंकि गुलामों को मौका मिले तो वो छोड़कर सम्राट को भाग जाए और स्वतंत्र हो जाए लेकिन सम्राट गुलामों को छोड़कर निर्माण क्योंकि गुलामों के बिना वो सम्राट नहीं रह जाएगा उसका सम्राटपन गुलामों पर निर्भर है वो गुलामों की भी गुलामी, पारस पर गुलामी है म्यूचुअल पारस्परिक गुलामियां जिसको भी आप गुलाम बनाते हैं उसके आप गुलाम बन जाते जिस पर भी आप कब्जा करते हैं आप उसके कब्जे में हो जाते और जिसको भी आप अपने से निर्भर कर देते हैं आप उससे भी निर्भर हो जाते हैं। ये गहरा हिसाब है ये ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन हम सब एक दूसरे पर तो निर्भर हो जाते हैं। जो व्यक्ति शक्ति की खोज करता है वो निर्भरता की खोज करता है वो प्रसन्नता की खोज करता है इसलिए बड़े से बड़ा धनी भी धनवान नहीं हो पाता और बड़े से बड़ा पंडित भी ज्ञानवान नहीं हो पाता क्योंकि सब तुलना में सारा सारा मामला है उसका पांडित्य मूर् पर निर्भर है मूल अगर विदा हो जाए उसका पांडित्य विदा हो जाए साधु असाधु पर निर्भर है असाधु ना रह जाए साधु का कोई मूल्य नहीं रह जाता वो खो जाता इसलिए साधु कोशिश बहुत करते हैं कि दुनिया में असाधु ना रहे लेकिन अगर वो समझेंगे गणित को उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं वो आत्मघात में लगे उनकी साधुता असाधुता पर निर्भर वो जो बेईमान है जो चोर है वही उनकी गरिमा बना रहा है वही उनको गौरव दे रहा है क्योंकि वो बेईमान नहीं वो चोर नहीं एक आदमी चोर है और बेईमान वो जो चोर और बेईमान है वही साधु की चमक है थोड़ी देर के लिए कल्पना करेंगे कोई बेईमान नहीं है कोई चोर नहीं क्या ऐसे समाज में जहां कोई बेईमान और चोर चोरने होगा कोई साधु हो सकता है साधु का क्या अर्थ होगा कौन पूछेगा साधु को कौन सम्मान देगा दुनिया से जिस दिन भी असाधु को मिटाना हो उस दिन साधु को मिटाने की तैयारी चाहिए वे परस्पर गुलाम है ऐसा क्षण में साफ आ जाए कि शक्ति तुलनात्मक है शक्ति दूसरे पर निर्भर है तो शक्ति कभी भी मुक्ति नहीं बन सकती मुक्ति का तो अर्थ यह है कि मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं मुझ पर कोई निर्भरता किसी के ऊपर मेरी निर्भरता न रह जाए मैं अकेला ही परिपूर्ण आप तक काम हो जाऊं मेरे भीतर ही सब कुछ हो जो मुझे चाहिए मेरी चाहे की पूर्ति कहीं भी बाहर से ना होती है, ये शक्ति से तो नहीं होगा ये शांति से होगा और शांति बिल्कुल अलग बात है शक्ति में दूसरे को दबाना दूसरे को जीतना है शांति में किसी को दबाना नहीं किसी को जीतना नहीं अपने को भी दबाना नहीं अपने को भी जीतना नहीं शांति का अर्थ है मेरी जो ऊर्जा मैं जैसा हूं मैं जो हूं वो पर्याप्त इससे अन्यथा की कोई मांग नहीं मैं राजी और प्रसन्न हूं और अनुभूहित हूं और जो भी मैं हूं वो मेरी वही मेरा आनंद ऐसी प्रतीति में शक्ति की खोज तो समाप्त हो गई और दूसरे से कुछ लेना देना ना रहा दूसरे से कोई संबंध ना रहा यही सन्यास। जब तक दूसरे से लेना देना है जब तक दूसरे पर निर्भरता है तब तक संसार है वो निर्भरता किसी भी ढंग की हो लाह से कहता है शक्ति पर भद्रता की विजय भद्रता से भद्रता का क्या अर्थ लाउसे के विचार में है वो हम ठीक से समझ ले क्योंकि तो जो भी हम समझते हैं भद्रता से जो लिखा है शब्द कोशों में वो लाह्य का प्रयोजन नहीं हमारी है हमारी भाषा की कठिनाई और उस कठिनाई के, के कारण ही लाह्य जैसे लोग बोलियों में भी अर्चन अनुभव करते हैं कि वो कैसे कहें जो कहना चाहते हैं क्योंकि तो आपके ही शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा और आपके सब शब्द दूषित हो गए और आपने उनको एक अर्थ दे दिया जिससे भद्रता विनम्रता तो जब भी हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं हमारे मन में क्या अर्थ होता है हम कहते हैं फलां आदमी बहुत विनम्र क्यों क्योंकि तो हम कहते हैं कि वो अहंकारी नहीं अकड़ा हुआ नहीं झुका हुआ है तो हमारे मन में जो भी विनम्रता का और भद्रता का अर्थ है वो अहंकार से ही जुड़ा हुआ है कि तो जो आदमी विनीत है कम अहंकारी है नहीं अहंकारी है वह आदमी है लेकिन लावस् की विनम्रता और भद्रता जिसको वो जेंटलनेस कह रहा है वो अहंकार से नहीं तोड़ी जा सकती है वहां न तो अहंकार है जिसे हम जानते हैं और ना वहां विनम्रता है जिसे हम जानते हैं हमारा विनम्र आदमी भी छिपा हुआ अहंकारी होता है और जिसको हम विनम्र आदमी कहते हैं वो अक्सर चालाक होता है हिसाबी किताबी होता है उसकी विनम्रता भी उसकी कुशलता है उसकी विनम्रता भी उसका व्यवहार का ढंग है उसकी विनम्रता भी आपको जीतने का उपाय उसकी है उसकी विनम्रता भी शक्ति है दिलखने की किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इंफ्लुएंस पीपल तो दिलखानी ली किताब है हाउ टू विन आप विनम्ब होंगे उतना ही लोगों को जीत सकते हैं निश्चित ही लाओ से और दिल कारनी में अगर बातचीत हो तो से की बात भी को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्योंकि तो वो कहता है विनम्रता का मतलब ये है, फायदा भी ये है कि उससे आप दूसरे को जीत लेते हैं क्यों जीत लेते हैं क्योंकि उसके अहंकार को आप खुश लाते हैं वो तरह की खुशामत। जब आप दूसरे आदमी के सामने विनम्र होकर झुकते हैं तो आप उसके अहंकार को बढ़ावा देते हैं। और वो बिल्कुल प्रसन्न होता है वो कहता है आप कितने विनम्र आदमी लेकिन उससे पता नहीं होगा उसको यह विनम्रता पता क्यों चल रही क्योंकि उसका अहंकार आगे बढ़ाया जा रहा है कोई झुक गया कितना विनम्र आदमी आपको ये विनम्रता इतनी प्रीतिकर क्यों लग रही इसलिए प्रीतिकरित इस आपका अहंकार तृप्त हो रहा है और कोई आदमी झुका नहीं रखा खा रहा आपको ये अहंकार इतना कष्ट क्यों दे रहा इस आदमी का अहंकार कष्ट नहीं दे रहा आपके अहंकार को गढ़ रहा इसलिए सामाजिक व्यवस्था में जो होशियार है कुशल है चालाक है वो विनम्रता का उपयोग करते झुके विनम्र होंगे सब भांति आपके अहंकार को फुसलावा देंगे लेकिन भीतर वे गहन अहंकारी और आपके विजय की चेष्टा कस में भी जिस भाषा में विनम्रता का उपयोग करता है वो तो अहंकार का उपाय है का जो अर्थ है वह न तो अहंकार है आपका और न आपकी तथा कथित विनम्रता है दिल वहां, वहां दूसरे को जीतने का या दूसरे से हारने का दोनों ही सवाल नहीं है वहाँ दूसरा है ही नहीं आदमी सिर्फ स्वयं है वो आपको जीतने की फिक्र कर रहा है और न आप से हारने के लिए डरा हुआ है वो आपकी चिंता नहीं कर रहा है वो जैसा है वैसा है वो सरल ये जो विनम्रता हमारे लिए बड़ी जटिल है अगर यहां आपको लोगों को जीतना है तो विनम्र होना पड़ेगा ये तो बड़े मजे की बात है यहां अगर आपको अपने अहंकार को आगे ले जाना है तो विनम्र होना पड़ेगा आप जितने विनम्र होंगे उतने ही अहंकार को आप सफल हो सकते उतना ही अहंकार आप अपना मजबूत कर सकते आदमी सब से अपने अहंकार को त्रस्त करने की कोशिश कर विनम्रता से भी करता और तब आपको हर गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो विनम्रता की मूर्ति लेकिन अगर आप उनका थोड़ा सा परीक्षण करें तो पाएंगे कि भीतर उनके गहन अहंकार की लपटे चल रहे और ये विनम्रता की मूर्ति जो बने हुए हैं उस अहंकार के लिए बने हुए और जब सारा गांव उन्हें कहता है कि धन है आप, आप जैसा विनम्र आदमी नहीं तब जो फूले नहीं समाते वो कौन फूलता है भीतर जो सुनता है कि आप जैसा कोई जन्म नहीं आप परम जन्म आप जैसा कोई भद्र नहीं सरल नहीं आप जैसा कोई साधु नहीं तो कौन फूलता है भीतर वो जो फूल रहा है वो जो प्रसन्न हो रहा है वही अहंकार और अगर ये आपको समझ में आ जाए तो फिर उचित यही है कि अगर आपको अपनी अकड़ पूरी करनी हो विनम्र तो होकर पूरी करें, क्योंकि तो विनम्र होकर ही पूरी करना आसान होगा आप अकड़े तो दूसरे लोग आपकी अकल को तोड़ने की कोशिश में लग जाते आप अकड़े तो कोई तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता आपको सब संभालते इस गहरी चाणाक्य को अगर आप समझ ले तो मन के धोखे से बच सकते लाओ स्ने की भद्रता विनम्रता अहंकार और विनम्रता दोनों का अभाव हमारी विनम्रता अहंकार की ही एक व्यवस्था है हमारा अहंकार भी विनम्रता का ही एक जोर और उसकी ही एक डिग्री उसके ही एक मात्रा है जहां दोनों नहीं है भद्र व्यक्ति का जन्म होता है। लाउस से बैठा है कन्फ्यूशियस उससे मिलने आया है कन्फ्यूशियस दिन कारनेगी की बात बिल्कुल ठीक से समझता है। फ्यूश तो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम था हर चीज की मर्यादा थी हर चीज का नियम था और आप जानते हैं चीन में तो लोग या जापान में लोग झगड़े भी तो भी पहले झुकझ नमस्कार करते झगड़ा भी झुकझुक नमस्कार से शुरू होता इतने दिनों हो गए कंफ्यूज आया उसने झुक के नमस्कार किया लेकिन वो बड़ा चौंका क्योंकि तो लाउस से बैठा था और बैठा ही रहा। ने झुक के नमस्कार का उत्तर दिया न वो खड़ा हुआ कंफ्यूज से थोड़ा बेचैन हुआ और उसने रहा गया और उसने कहा कि आप समाज के किसी नियम और व्यवस्था को नहीं मानते लाउ से हंसा और उसने कहा तो तुम व्यवस्था और नियम के कारण झुक रहे <laughs> लाउस ने कहा औपचारिक का क्या उत्तर देना फॉर्मल का क्या उत्तर देना हार्दिक के उत्तर की कोई बात होती तुम सिर्फ झुक रहे थे क्योंकि नियम तो सब ठोस हो गया हार्दिक का उत्तर हो सकता है औपचारिक का क्या उत्तर और अच्छा था कि तुम्हें तुम्हारी औपचारिकता का पता चल जाए क्योंकि औपचारिकता झूठ है तुम जरा भी नहीं झुके और झुक के तुमने दिखाया तुम झुकते तुम्हें झुका ही हुआ हूं कोई कोई बाथा नहीं और तुम मेरे झुके हुए होने को नहीं देख सकते क्योंकि तुम सिर्फ औपचारिक झुकने को पहचानते हो मुझे उठ के खड़े होने और झुकने की जरूरत नहीं तुम मुझे देखो मैं झुका हुआ खड़े होकर झुकने की तुमसे जरूरत है जो भीतर झुका ना हो और बाहर से आयोजन कर रहा हो प्रदर्शन कर रहा हो कंफ्यूज बहुत घबरा गया होगा उसकी थोड़ी सी जो चर्चा लाउस हुई है लौट के अपने शिष्य कहा कि इस आदमी के पास दोबारा मत <laughs> यह आदमी बहुत खतरनाक से का भद्रता से अर्थ है स्वभाव की भद्रता इससे हम समझने की कोशिश करें क्योंकि तो हमारे पास बहुत ऐसे शब्द है जो धोखे से हो गए एक आदमी लंगोटी लगा लेता है हम कहते हैं कितना सादा आदमी सादगी लंगोटी लगाने से हो जाता है लेकिन जो आदमी लंगोटी लगा रहा है वो क्यों लंगोटी लगा रहा है उसकी लंगोटी लगाने में कोई लोभ कोई प्रलोभन है कुछ, कुछ पानी की आकांक्षा है तो फिर सादगी ना फिर तो ये व्यवस्था हो गई व्यवसाय हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया वो लंगोटी लगा कर कुछ पाने की कोशिश कर रहा है या ये हो सकता है कि आप सादगी को आदर देते हैं इसलिए वो लंगोटी लगा के खड़ा है तो आपसे आदर पाने की कोशिश कर रहा है तो फर्क क्या हुआ एक आदमी कीमती खूबसूरत टाई बांध के खड़ा हुआ है वो भी इस आशा में आप आदर दें और एक आदमी लंगोटी लगा के खड़ा हुआ वो भी इस आशा में कि आप आदर देंगे दोनों की लंगोटियों में फर्क क्या है <laughs> दुनिया की आकांक्षा प्रतीक्षा क्या कर रहे हैं आप सुंदर वक्त कहीं के खड़े हो सकते हैं आप नग्न खड़े हो सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये वक्त तो बहुत ऊपरी है लेकिन भीतर आकांक्षा क्या है भीतर आकांक्षा है सम्मान पाने की समादर पाने की इज्जत पाने की दूसरे देखने और जानने के आप कौन हैं, क्या है आप महत्वपूर्ण हैं, विशिष्ट हैं, तो अगर ये आकांक्षा भीतर है सादगी के पीछे भी तो सादगी सादगी ना रहे फिर सादगी तो जटिल हो गई उसमें उलझाव हो गया, मैं अनेक सादगी वाले लोगों को जानता हूं उनकी सादगी बिल्कुल आरोपित आयोजित और ऐसा नहीं कि वे आदमी बुरे हैं उन्हें पता ही नहीं कि वो वो भी मान के चल रहे कि ये थे सादगी सातगी होती है हृदय की लंगोटियों से उसे नापने का कोई उपाय नहीं है और हृदय सादा हो तो बात और है हृदय सादा न हो तो आप कितना भी इंतजाम कर रहे हैं सादगी फलित न हो उसमें भी आप हिसाब लगा रहे हैं स्वर्ग मोक्ष क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्योंकि आपने लघोटी लगा ली गजब का सौदा कर रहे एक लघोटी लगा के लोग बिल्कुल मोक्ष का इंतजाम कर रहे हैं या कि कोई नम्न खड़ा हो गया तो वो सोचता है कि परम दिगंबर दिगम्बर उपलब्ध हो गया अब अब तो क्या कमी रही तो सिर्फ इतनी ही कमी थी कि आप कपड़े पहनने से वो बाधा डाल गए सिर्फ मोक्ष या आप एक बार खाना खा सकते तो सादगी नहीं हो जाएगी अभ्यास की बात है अफ्रीका में एक पूरी की पूरी जाति एक ही बार भोजन करती जब उनको पहली दफा पता चला यूरोपियन वहां पहुंचे और उनको पता चला कि चार चार पांच पांच दफा दल में खाते कभी चाय है कभी नाश्ता कभी खाना तो वो हैरानी हो गए उनको पता ही नहीं था सदियों से वो एक ही बार खा रहे थे जैसा आप दो बार खा रहे हैं तो पेट उसके लिए रांची हो जाता है फिर 24 घंटे में एक बार भूख लगती दो बार खाते हैं तो दो बार लगती पांच बार खाते हैं तो पांच बार लगती पेट हर चीज से रांची हो जाता तो जो पांच बार खा रहा है उसका भी पांच बार का अभ्यास जो एक बार खा रहा है उसका एक बार का अभ्यास अभ्यास बदलने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है शुरू में लेकिन थोड़े ही दिनों में कंडीशनिंग हो जाती अभ्यास हो जाता, फिर कोई अड़चन नहीं लेकिन सादगी से इसका कोई संबंध नहीं सादगी से संबंध इसका नहीं है कि आप क्या करते हैं सादगी से संबंध कि आप क्या हैं। एक मित्र थे मेरे उनके साथ एक दफ्तर यात्रा पर गए, तो वो भोजन के लिए इतना उपद्रव मचाते थे सादा भोजन उसके लिए वो इतना उपद्रव मचाते थे कि मैंने कोई उपद्रव नहीं देखा था जो भोजन के लिए इतना से सादा भोजन के लिए वो इतना उपद्रव मचाते थे कि गैर सादे भोजन वाला इतना उपद्रव करता है चौबीस घंटा उनका भोजन में ही चिंतन मंडल लगा कितने घंटे पहले दूध लगाया गया गाय क्योंकि तो उनका हिसाब इतने घंटे के बाद उसमें जीवाणु पड़ जाएंगे ये हो जाएगा तो। घी कितने घंटे पहले का निकाला हुआ गाय का ही है दूध भैंस का ना होना चाहिए गाय का ही चाह पानी कौन भर के लाया वो तो सारा हिसाब कर लेते और लोग कहते कितना सादा जीवन और वो 24 घंटे जीवन नहीं लगे उनका कुल एक ही लक्ष्य हो गया है कि 24 घंटे वो इसकी व्यवस्था कर उससे उन्हें सम्मान मिल रहा है, उन्हें आदर मिल रहा है, लोग कष्ट उठा रहे हैं सब तरह का इंतजाम कर रहे हैं और उनको बड़ा सम्मान मिल रहा और वो 24 घंटे भोजन को ब्रह्म मान के चिंतन कर सकते सादगी वहां मुझे जरा भी ना दिखाई पड़ी तो बहुत ही गैर सादा जीवन मालूम तो बहुत उलझा हुआ मालूम बाझा और अकेले के लिए उलझा और अनेक लोगों का उलझाए हुए और सब भयभी थे डरेंगे जरा भूल चूक हो जाए तो उन, वो भोजन नहीं लेंगे वो भूखे रह जाएंगे उनका भूखा रहना ऐसा जैसे सबके ऊपर अपराध और सब अनुभव करेंगे कि भूल हो गई अपराध हो गए बड़ा कष्ट हो आप साध्वी को भी जटिलता कर सकते हैं अगर आपका जटिल मन है और अगर आपका सादा मन है सादा हृदय तो कितनी ही जटिलता में आप रह सकते हैं जटिलता पैदा नहीं होगी इसलिए असली सवाल ये नहीं कि आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या पहनते हैं असली सवाल यह है कि कैसा आपके पास हृदय कैसे आप आपसे और आप उलझूम्र क्यों तो नहीं है गलत क्यों बिठा रहे सुना है नहीं सूफी फकीर यात्रा कर रहा था मक्का जा रहा था। और उसने उसके मित्रों ने एक महीने का उपवास किया हुआ था उपवास तोड़ेंगे वो मक्का जा एक गांव में आए लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई चार छह दिन हुए थे यात्रा और के और गांव के गरीब आदमी ने जो सूफी का भक्त था अपना सब खेती जमीन मकान सब बेच दिया क्योंकि सूफी आ रहा था उसके साथ सौ फकीर आ रहे थे और उसके भक्त ने सब देश के पूरे गांव को भोजन दे दिया भोज कर लिया सब फूक दिया जो उसके पास था उसका गुरु आर था जब गुरु को पता लगा तो शिष्य बड़ी बेचैनी में पड़े शिष्य ने कहा क्या होगा हम तो उपवास ही गुरु का उपवास है उपवास टूट सकता है ना चाहे जान कि जाए उपवास नहीं टूट सकता ये जटिल आदमी के लक्षण जान रहेगी जाए कोई सरल आदमी के लक्षण नहीं गुरु सुनता रहा वो कुछ बोला नहीं लेकिन जब पहुंचा तो वो खाने के लिए बैठ गया और जब गुरु बैठ गया तो शिष्यों को मजबूरी में बैठना पड़ा लेकिन उन्हें बड़ा दुख में खाया बड़े परेशान पसीना पसीना आत्म आत्मजिलानी पाप की ये क्या हो रहा है गुरु भूल गया या क्या हुआ उपवास में एक महीने का और ये छह दिन में ही टूट गया जब सब विदा हो गए बहुत समाप्त हो गए रात अकेले शिष्य गुरु रह गए तो शिष्यों ने कहा कि समझ के बाहर तो बड़ी भारी दुर्घटना हमने उपवास किया महीने भर भरता और छह दिन में टूट गया गुरु ने कहा गबला नहीं की क्या बात आज से हम फिर शुरू करते हैं एक महीना चले लेकिन उस गरीब आदमी ने सब कुछ फूक डाला उससे यह कहना की हम उपवासें आकारण जटिलता पैदा होती है उसे दुख होता क्या जरूरत है कि बाकी क्यों उठानी फायदा हुआ हमको एक महीने छह दिन का उपवास का फायदा हुआ कल से हम फिर उपवास करेंगे और एक महीना उपवास चलेगा ये सरल आदमी है वो सिर्फ सरल आदमी नहीं है सरलता ग्रंथ नहीं बिठाती सरलता सहज स्पॉन्टेनियस स्ना और जो घटनाएं घटे उनके साथ बिना भविष्य का गणित विधायक सहज जो संवाद सहज जो प्रत्युत्तर है वही लाहौस कहता है शक्ति पर भद्रता की विजय होती वो भद्रता हृदय की भद्रता वहां कोई मन बैठ के सोचने रहा है कि भद्र होने से शक्ति पर विजय मिलेगी अगर आपने इसको गण का नियम बनाया कि भद्र होने से शक्ति पर विजय मिलेगी तो आपको कभी विजय नहीं मिलेगी और तब आप कहेंगे कि सूत्र गलत है क्योंकि शक्ति पर विजय पाने के लिए भद्रता कोई उपाय नहीं है भद्र विजय पाने का है ये परिणाम मैं एक विद्यालय में गया धार्मिक विद्यालय वहां एक मुनि विराजमान थे उन मुनि के पीछे एक तख्ती पर एक वचन लिखा हुआ था वचन लिखा हुआ था कि विद्वान की सर्वत्र पूजा होती तो मैंने उनसे पूछा कि वचन यहां किसरी लगा रखा लिए ना कि जिनको भी पूजा चाहने हो वो विद्वान हो जाए क्योंकि तो विद्वान की सर्वत्र पूजा हो राजा तो अपने देश में ही पूजता है लेकिन तो विद्वान की सर्वत्र पूजा हो क्या मतलब क्या है इसका अगर पूजा का भाव जगाना है कि मेरी पूजा होगी सब जगह इसलिए विद्वान हो जाओ तो आप विद्वान कैसे हो पाएंगे या फिर वो विद्वता कचरा होगी जर तो नहीं हो सकती पांडित्य हो सकता है लेकिन उस पांडित्य के पीछे अहंकार भी खड़ा होगा और उस पांडित्य का कुल कुयोग आभूषण का होगा कि अहंकार के लिए आभूषण बन जाएगा। हम प्रत्येक चीज में कार्य कारण का संबंध बना लेते हैं उन चीजों में भी जहां कार्य कारण का संबंध नहीं होता इससे हम थोड़ा समझें तो कि हमारे पूरे जीवन में ये छिपा हुआ है मैं किसी को कहता हूं कि आओ इस खेल को खेलो इस खेल के खेलने से बड़ा आनंद मिलता है आप आनंद पाने के लिए खेलने आते हैं, आपने सोचा था आनंद मिलता है कि चलो आनंद तो चाहिए इसलिए खेले। तो खेलें तो आप खेलेंगे तो नहीं आप पूरे वक्त सोचेंगे कि अभी तक आनंद नहीं मिला अभी तक आनंद नहीं मिला अब आनंद कब मिलेगा और ये हाथ पर चलाने से फुटबॉल को यहाँ से वहाँ फेंकने से या वॉलीबॉल को यहाँ से वहाँ करने से कैसे आनंद मिलेगा एक गेंद को इस तरफ से उस तरफ लेट के करने से आनंद कैसे मिल सकता लेकिन कोशिश करें कहते हैं शायद मिले तो आप परेशान हो जाएंगे दुख पाएंगे और बाद में आप कहेंगे कि गलत कहा आनंद नहीं मिलता खेल से आनंद मिलता है इसमें कार्य कारण का संबंध नहीं कि आप खेलेंगे तो आनंद मिलेगा कि आनंद पाने के लिए आप खेले तो आनंद मिल जाए नहीं आप आनंद को तो सोचे भी मत आप सिर्फ खेलें आनंद की तो बात ही मत उठाएं आनंद मिलेगा ये भी ध्यान मत रखें आनंद चाहिए इसकी भी बात छोड़ दें आनंद को भूल भी जाए सिर्फ खेले तो आनंद मिलेगा क्योंकि आनंद खेल के पीछे छाया की तरह आता है काल की तरह नहीं छाया की तरह आता है लेकिन छाया ऐसी चीज नहीं कि आप झपट्टा मारते अगर आप चुपचाप फेरते रहे तो छाया चारों तरफ मिल जाएगी, आप आनंदित हो उठेंगे जीवन में जो लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते वो बड़ी कठिनाई में पाते हैं तो कहीं संगीत चल रहा है कोई आपको कहता संगीत का प्रेमी कि आओ बहुत आनंद अब आप वहां बैठे हैं वीर को बिल्कुल जगाए हुए आनंद कहा आदमी सो गुण मचा रहा है इसमें आनंद कहा कब मिलेगा आनंद कितनी देर और लगी आप बार बार घड़ी देख रहे हैं कि अभी तक नहीं अभी तक नहीं आप को कभी भी नहीं मिलेगा तो भी जो आप कर रहे हैं उससे आपका संगीत का संबंध ही नहीं बन पा रहा अगर अगर आप सोचते हैं कि भद्रता से विजय मिलेगी तो भद्रता ही नहीं मिलेगी विजय तो बहुत दूर है तो, क्योंकि वो विजय की आकांक्षा ही तो भद्रता का अभाव है इसलिए इन सूत्रों को आप कार्यकारों के सूत्र मत समझना इन सूत्रों का अर्थ परिणाम है अगर कोई व्यक्ति भद्र है तो विजय उसके पीछे छाया की तरह चलती है लेकिन जो व्यक्ति विजय के लिए सोचता है उसने तो विजय को आगे ले लिया भद्रता को पीछे कर दिया उसके पीछे फिर विजय नहीं चलती है। सुना है मैंने कि स्वामी राम के पास एक आदमी आया करता था और राम उससे कहते थे कि जब मेरा एक घर का और मैं एक घर को पकड़ हुए था तो वो घर भी बचाना मुझे मुश्किल हो गया और अब मैंने सब घर छोड़ दिए तो सारी दुनिया के घर मेरे हो गए और जब मैं धन को पकड़ता था कोई कोड़ी तो कोई भी हाथ में नहीं पिकती और जब मैंने धन की पकड़ छोड़ दी तो सारी दुनिया की संपदा मेरी हो गई उस तो आदमी ने करने की कोशिश करू अच्छा कि अगर ऐसा मामला है तो ये पहले ही क्यों नहीं बताया गुरु जरूरी राम उसे देख के डर डरते हों गुरु लगता है तू कोशिश में मतवा जाएगा नहीं।, नहीं तो मुझको मुकदमा करेगा अगर तूने धन छोड़ा इस आशा में कि सारी दुनिया का धन हो जाए तो तेरे हाथ का धन भी चला जाएगा दुनिया का तो शादी में तो अभी आप कह रहे थे कि जब मैंने छोड़ दिया शुद्ध तो विराट मेरा होगा तो कोशिश करके देखना चाहता हूँ हम सब भी यही करते हैं लाउस से जैसे परम चैतन्य व्यक्तियों के वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी कठिनाई यही हो जाती है की हम सोचते हैं कि बिल्कुल ठीक है तो हम भी चाहते है कि विजय ले, ले। और को सूत्र बता रहा है कि भद्र को मिलती तो हम भद्र हो जाए एक तो चेष्टा से भद्र आप हुए तो वो झूठ होगा वो हार्दिक न होगा औपचारिक होगा और विजय की आकांक्षा से कोई भद्र कैसे हो सकता है कोई विनम्र कैसे हो सकता है कि अगर आप विनम्र हो जाए तो सब जगह आदर मिलेगा तो आदर पाने की आकांक्षा से कोई विनम्र कैसे होगा विनम्र तो आप बिना किसी आकांक्षा के ही हो सकते हैं। आदर मिले की अनादर कुछ मिले की न मिले ये सब असंगत है भद्र होने का आनंद मैं लेना चाहता हूं भद्रता में ही मुझे रस है और निश्चित ही भद्रता अपने आप में इतना बड़ा रस है कि कोई विजय की उससे अतिरिक्त कोई जरूरत नहीं अगर कोई भद्र हो गया तो उससे विजय की कोई जरूरत नहीं कोई विजय पर उसके मुकाबले में नहीं रखती सब विजय ठीक ही है और जिस आदमी को धन छोड़ने का मजा आ गया उसको सारी दुनिया का धन भी मिल जाए तो पकड़ने का सवाल नहीं लेकिन कई लोग सुन लेते हैं सूत्र कि लक्ष्मी को छोड़ो तो लक्ष्मी को पैर दबाते कई झंझट में भी पड़ जाते हैं छोड़ते मैं कई सन्यासियों को जानता जो बेचारे इस आशा में छोड़ बैठे कि लक्ष्मी पैर दबाए वो बड़ी देर से लेते हैं बिल्कुल शेर छैया बक्ष्मी <laughs> आती नहीं उनको कोई पैर गवाता नहीं अब वो बड़े पीछे हैं है। अब उनकी नैया बिल्कुल बीच में आ सकती है अब वो न यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे अब वो लौट भी नहीं सकते अब वो आगे भी नहीं जा सकते लेकिन आकांक्षा उन्होंने जो की थी वो गलत हो गई लक्ष्मी जरूर पीछे पीछे आती है लेकिन आप पीछे लौट के बरमत देते आपने पीछे लौट कर देखा कि आ रही के नहीं तो बस आप चुप गए फिर आप इतने ही कोशिश करो तो लक्ष्मी आने वाली नहीं तो ये सूत्र ख्याल रखना लक्ष्मी चाहिए हो तो पीछे लौट के मत आप तो चलते चले जाए मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल संभाले रहना आपने तो कहीं पीछे लौट कर ना देख क्योंकि तो वो भी पीछे लौट के ही देखना गर्दन बिल्कुल फसर अपना स्ना करवा लिया सब तरफ से उसको कोई साथ पीछे मन लौट के ना देखे उसके कोई प्रयोजन नहीं तो जरूर लक्ष्मी की आती है इन सारे सूत्रों के साथ अड़चन है कि हम इनको मानने को राजी हो सकते हैं लेकिन जो उनकी शर्त है वो हमारी समझ में नहीं आती वो शर्त ही है अब शर्त आपको समझा दू शक्ति पर भद्रता की विजय होती है और भद्रता का अर्थ है जिसको विजय की आकांक्षा है, तब आपको साफ हो जाएगा भद्रता का अर्थ है जिसको विजय की आकांक्षा है। निश्चित ही तब शक्ति पर भद्रता की विजय होती है। मछली को गहरे पानी में ही रहने जाना चाहिए और वो जो भद्रता है उसको लाश से कहता है मछली को गहरे पानी में रहने देना चाहिए उस भद्रता को भी बाहर उछालते नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तब छिछरा कम है अहंकार को लोग बाहर उछालते हैं उसी तरह भद्रता को भी उछालते हैं ये बड़ा मजा है लेकिन दोनों बड़ी विपरीत चीजें एक आदमी अकल के खराब होता है वो समझ में आता है क्योंकि भीतर तो अकल बच नहीं सकती बाहर ही हो सकती अकल तो दूसरे को दिखाने के लिए इतनी अहंकारी तो बाहर दिखाता है वो समझ में आता है जिसके पास महल है वो महल दिखाएगा जिसके पास स्वर्ण के आभूषण है वो स्वर्ण के आभूषण दिखाएगा जिसके पास ये जवारात है उनको दिखाया मुंह ही देखने वाले की आंख में जो चमक आती है उसमें है वो जो दूसरे में दीनता पैदा होती वो जो दूसरे में वाक न है वो दूसरे में त्रसा पैदा हो जाती है कि मेरे पास भी होता और नहीं वो जो दूसरे में अभाव हो जाता है वो जो दूसरा भिखारी की तरह खड़ा हो जाता है उसमें उसका रस है इसलिए अहंकार तो दिखावा होगा ही उसका प्रदर्शन जरूरी है उसके घरों में बच ही नहीं सकता अगर आप अहंकार का प्रदर्शन ना करें तो वो मर जाएगा उसको भोजन मिलता है प्रदर्शन से लेकिन विनम्रता भद्रता अगर आप प्रदर्शन करें तो मर जाएगी वो झूठी ही है मरने का बार सवाल हो अहंकार बाहर बाहर होता है वही उसका जीवन है भद्रता भीतर भीतर होती है वही उसके प्राण जितनी गहरी हो इसलिए लाव से उठकर खड़ा नहीं हुआ लेकिन समझना बहुत मुश्किल है आप भी लेते तो आपको भी लगता है कि बेचारा कंफ्यूज ठीक है झुक के नमस्कार कर रहा है और लाव से बिल्कुल बिल्कुल गवार मालूम होता है कि बैठ के हुआ तो खड़े होके कम से कम जब कोई घर में अतिथि आया लेकिन लाव से कहता है मछली को गहरे पानी में रहना चाहिए लाव से कहता है विनम्रता को दिखाना क्या है तो है जड़े उसकी गहरी छिपी है और जो देख सकता है वो उसको देख लेगा और जो नहीं देख सकता उसको दिखाने से भी कोई अर्थ नहीं सिर्फ उसके अहंकार को रस आएगा और कुछ भी ना होगा मछली को गहरे पानी में रहने देना चाहिए इस सूत्र को और दृष्टियों से भी समझ लेना कीमत का जो भी मूल्यवान है आपके भीतर और जिसको भी आप चाहते हैं कि बचाना उसे गहरे में डाल देना नष्ट करना हो तो बाहर बचाना हो तो भीतर वृक्ष ऊपर दिखाई पड़ता है जड़ें जमीन में छिपी रहती हैं, जड़ें मूल्यवान है वृक्ष जड़ों को दिखाने बाहर ले आ तो मौत हो जाए और जो भी गहरा और मूल्यवान है उसे भीतर उसका किसी को पता ही ना चले इसका यह अर्थ नहीं कि पता नहीं चलेगा जितना गहरा होगा उतनी जल्दी पता चलेगा लेकिन आप पता चलाने की चलवाने की कोशिश मत करना क्योंकि तो आपकी कोशिश बताती है कि गहरा नहीं है लाउस जब उसके शिष्यों ने पीछे पूछा कि आप बैठे रहे आपने ऐसा क्यों किया तो लाओस ने कहा मैं सोचता था कि कंफ्यूज अगर थोड़ा भी गहरा होगा तो समझ जाए देख लेगा लेकिन वो इतना ही देख सका कि मैं बैठा हुआ खड़ा नहीं हुआ उसे आकार दिखाई पड़ा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा तो सिर्फ आकार में जी रहा नियम व्यवस्था शासन औपचारिकता शिष्टाचार सभ्यता संस्कृति उसमें ही जी रहा है धर्म का उसे कोई पता नहीं अगर उसे पता होता तो उसे दिखाई पड़ जाता कि मैं तो झुका ही हुआ हूं बैठू या खड़ा हूं नहीं या न हूं इससे पता नहीं पड़ता ये झुका हुआ मैं मेरा स्वभाव है एक पहाड़ तो झुक भी सकता है लेकिन एक गड्ढा कैसे झुके झुकेगा एक पहाड़ झुक सकता है लेकिन एक गड्ढा कैसे झुकेगा लाभ से गड्ढे की तरह झुकने का भी क्या उपाय जो है जो अकड़ा है वो झुक भी सकता है लेकिन जो अकड़ा है इन लोग कैसे झुकेगा लेकिन हम भी नहीं पहचान पाते हमें भी कंफ्यूसिस पहचान आ जाता क्योंकि हम भी कंफ्यूशिस की परंपरा में दुनिया में सौ में से निन्यानबे आदमी कंफ्यूशन के पीछे खड़े कभी कोई एकांत आदमी समझ पाता है अन्य हम सब उपचार समझते है धन समझते है नियम समझते है मछली को गहरे पानी में ही रहने देना चाहिए धर्म को ध्यान को विनम्रता को सादगी को सरलता को जितने गहरे रहने दे उतना अच्छा क्योंकि तो जितनी होगी गहरी उतनी ही उसके द्वारा रूपांतरण आपकी आत्मा का होगा आपकी विनम्रता दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है आपकी विनम्रता आपको ही बदलने के लिए आपकी साथ में, में आपकी साथ भी, आपकी भी है आपकी सादगी कोई बाजार में प्रदर्शन नहीं है आपकी सादगी आपकी ही आत्मा का रूपांतरण है, वो आपके ही लिए है सोचिए कहते हैं कि जब सब सो जाए सारी दुनिया सो जाए तब चुपचाप अपनी प्रार्थना कर ले मस्जिद में जाके मत कर ले क्योंकि वहां डर है कि शायद तुम प्रार्थना करने नहीं जा रहे तुमसे दिखाने जा रहे हो कि तुम भी प्रार्थना करते हो वो जो भी इकट्ठी होती वो जो लोग इकट्ठे होते उन्हें तुम भी दिखाना चाहते हो तुम भी धार्मिक एक रिस्पेक्टेबिलिटी धर्म से मिलती एक आदर मिलता है कि आदमी भला है आदमी ईमानदार या आदमी सादा धार्मिक ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहता है ईश्वर की प्रार्थना सूखी फकीर कहते हैं चुपचाप अंधेरे में जब कोई देना चाहे तुम कर लेना उसे भीतर गहरे में डाल देना वो कोई बाहर उछालने की बात नहीं उसे दूसरे को कोई लेना देना नहीं तुम्हारी अपनी बात लेकिन हम जो व्यर्थ है उसे भीतर डालते हैं कचरे को भीतर इकट्ठा करते हैं जो सार्थक है जिसे भीतर होता तो शायद जड़े पकड़ लेता बीज फूटता भूमि में गहरा चला जाता गर्भ निर्मित हो जाता जिसका जिसके आसपास उसे हम दिखाते सकते मजे की बात है। अगर आपको क्रोध आता है तो आप उसको भीतर दबाते और दिखाते स्वभावता जो आप दबाते हैं वही आप हो जाते क्रोध है तो उसे भीतर दबाते अच्छा भी मालूम पता क्रोध को प्रकट करना कोई क्या कहेगा लोग क्या कहेंगे कि आप जैसा संत पुरुष क्रोध कर तो आप मुस्कुराए चले जाते क्रोध को भीतर सड़काया चले जाते लाओ से जो कहता है कि मछली को गहरे पानी में रहने देना चाहिए आप भी मछली को गहरे पानी में रखते लेकिन सिर्फ सड़ी हुई मछलियों मछलियों को मुर्गा मछलियों को जिनको आप बाहरी फेंक से तो बेहतर और जब आप किसी पर तो क्रोध रोकते हैं तो इसलिए नहीं कि क्रोध बुरा है, बल्कि क्रोध से प्रतिष्ठा जाती है। इसलिए जहां आपके क्रोध से प्रतिष्ठा नहीं जाती वहां बराबर प्रदर्शन करते हैं। अगर आपका मालिक दफ्तर में आपका बास क्रोध करता है तो वहां आप मुस्कुराते रहते हैं खड़े हो आपके पास पूछ होती तो आप हिलाते बिल्कुल <laughs> मुस्कुरा लेकिन घर जाकर आप अपनी पत्नी पे टूट सकते हैं वहां कोई डर नहीं प्रतिष्ठा और पत्नी की आंख में किसकी प्रतिष्ठा होती भय का कारण भी क्या कोई प्रतिष्ठा वहां है ही नहीं पहले <laughs> कुछ गमाने का सवाल भी नहीं छोटे घर में जाकर बच्चे तो टूट पड़ते है कोई भी बहाना खोज नहीं क्रोध तो निकली रहती वो कहीं न कहीं निकलेगा क्योंकि छुद्र को भीतर रखा नहीं जा सकता उसके लिए कोई जगह नहीं वहां वहां केवल विराट को ही रखा जाता है छुद्र तो बाहर आएगा छुद्र बाहर के लिए और अच्छा ही है कि आप सफल नहीं हो पाते भीतर रखने में नहीं तो वो नासूर बन जाएगा और जो रखने में सफल हो जाते उनके भीतर नासुर हो जाए वो फिर गहरे रोग से भीतर गिर जाता उनके पास हृदय होता फिर फपोले ही होते हैं बिल्कुल और उन्हीं के साथ जीते हैं। उन्हीं से धड़कते उन्हीं से सांस लेते उनकी जिंदगी एक महारोक हो जाती को हम दिखाते करते, निकृष्ट को दबाते करते, श्रेष्ठ को दबाने जितना श्रेष्ठ बहुमूल्य हीरा हो उसको उतने भीतर रखते उसका पता भी ना चले किसी को वो बड़ा होगा वहां वहां उसे गर्व जाए फैलेगा और आपकी पूरी आत्मा पर प्रकाश बन जाए लाउस से कहता है मछली को गहरे पानी में ही रहने देना चाहिए राज्य के तेज हथियारों को वहां रखना चाहिए जहां उन्हें कोई देख ना पाए लाहौस से राज्य के पक्ष में नहीं है न सेनाओं के पक्ष में न हिंसा के पक्ष में न युद्ध के पक्ष में लाभ से मानता है कि सब युद्ध सब सेनाएं सब राज्य मनुष्य जीवन की विकृतियां हैं तो लाभ से कहता है कि राज्य को समाज को वो जो भी खतरनाक है सस्त हैं अस्थ हैं उन्हें ऐसी जगह हटा देना चाहिए जहां उन्हें कोई पापी न सके थोड़ा समझने जैसी बात है कि आदमी की विकृति उतनी नहीं हुई है जितना आदमी के पास विकृति को उपयोग में लाने के साधन बढ़ गए अगर हम आदमी की तरफ देखें तो आज से 10,000 साल पहले भी आदमी ठीक ऐसा था जैसे आप आप में और दस साल पुराने आदमी में कोई फर्क नहीं है फर्क सिर्फ एक है कि अगर उस झगड़े में आ जाता वो आदमी और क्रोध में आ जाता तो शायद नखून से आपके शरीर को नष्ट ले जाए और आपके पास एटम बम है अगर आप क्रोध में आ जाए तो नखून से नहीं नाचेंगे आप साथ सारी पृथ्वी को नष्ट कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे और एक मजा है आमने सामने लड़ने में एक रस् है एटम बम फेंकने में कोई रस नहीं सिर्फ मूर्ता है दो आदमी जब सामने लड़ लेते हैं तो ये बात नैसर्गिक है कुछ बहुत अस्वाभाविक नहीं ये नीती तो बहुत अच्छा है लेकिन वो तो कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ जा रहा लेकिन एक आदमी हिरोसीमा पर जाकर बम पटक देता वो किन पर बम पटक रहा है कोई दिखाई नहीं पड़ता मित्र पर शत्रु पर बच्चों पर स्त्रियों पर किस पर गृहों पर अंधों पर किस पर बम कर रहा है कोई मतलब नहीं है उससे मतलब ही नहीं है उसे। उसे नहीं कि बम क्या करेगा उसके अंतिम परिणाम का उसे कोई बोध नहीं वो एक बटन दबाता है और हमारे से बम देता है जिस आदमी ने नागा पर एक रात में तीन साढ़े तीन लाख लोगों की हत्या का कारण बना दुनिया के इतिहास में किसी आदमी ने एक आदमी ने एक क्षण में इतनी बड़ी हत्या नहीं की वो रात बड़े आराम से सोया और जब सुबह उससे अखबार पालने लोगों ने पूछा कि तुम्हें रात नींद आ सकी तो क्यूकी तीन लाख आदमियों की हत्या आप एक तीन आदमियों की हत्या का तो विचार करके सोचिए और तीन आदमियों की हत्या करके आप रात भर सो पाएंगे बहुत मुश्किल बड़े बड़ा हत्यारा भी नहीं कर सकता ये काम वो भी रात भर बेचैन रहेगा लेकिन ये आदमी तीन साल तीन लाख आदमियों की हत्या करके बेचैन नहीं हुआ क्या ये आदमी पागल है ये पागल नहीं हुआ लेकिन संबंध नहीं जोड़ता जो, जो मरे है इसका कोई नहीं जो उसने तो काम मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की एक विशेष जगह हवाई जांच को ले जाकर मुझे बम गिरा देना था उससे ज्यादा मुझे कोई आज्ञा नहीं थी उससे ज्यादा मेरा कोई संबंध नहीं था काम पूरा करके जैसा आदमी दिन भर का थका राज सो जाता है ऐसा मैं सो गया अपना काम पूरा होता है तीन लाख आदमियों को मारने पर भी कोई बेचैनी नहीं होती शस्त्र ये सुविधा जता देते जब मैं आपके निकट से नखून से आपको नोचूं तो आप सामने होते खून सामने बहता है जिंदगी सामने बनती और मटती और मैं अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाता हूं तभी आपकी जिंदगी लेने का का विचार कर सकता हूं ये सीधा आमना सामना है ये बात प्राकृतिक है सभी पशु ऐसा कर रहे हैं आदमी भी पशु है ऐसा कर सकता है न करे तो देवता हो जाता है लेकिन अस्त्र शस्त्र उसे शैतान बना देते हैं वो पशु भी नहीं ले जाता तो क्योंकि तब कोई सवाल ही नहीं है आपको मैं देखते नहीं आपकी आंख का मुझे पता नहीं आपके रोने का पता नहीं आप जलेंगे क्या होगा कुछ पता नहीं लाउस अस्त्र शस्त्र के बहुत विपरीत वो कहता है कि उन्हें इस जगह डाल दो जहां लोग खोजें भी तो उन्हें न पा सके प्रयोजन इतने भी है कि आदमी जितना नैसर्गिक हो जितना सहज हो जितना स्वाभाविक हो निश्चित ही जीवन में संघर्ष भी हो सकता है लेकिन वो भी स्वाभाविक होना चाहिए और दो आदमी आमने सामने लड़ते हैं उसमें एक गरिमा थी एक गौरव भी जब तक लोग आमने सामने लड़ते थे तब तक, तक लोगों में एक गरिमा थी एक शांति अब लड़ाई तो सुनती है लेकिन आमने सामने कोई भी नहीं है इधर भी यंत्र है उधर भी यंत्र है पूरी मनुष्यता बीच में और किसी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं है कौन किस मार रहा है इससे कोई संबंध नहीं है अपने को मार रहा है तो भी पता नहीं अभी वियतनाम के युद्ध बहुत से अमेरिकी अमरियो के द्वारा ही मारे गए हैं क्योंकि नीचे भूल से उनका ही अड्डा और बम फेका है अपने ही आदमी मरे युग सुबह जाके पता चला अंधरे में सारी बात हो गई लास्ट कहता है आदमी आदमी के बीच सीधा संपर्क होना चाहिए बीच में कुछ भी ना हो बीच में कोई एजेंसी अस्त्र की शस्त्र की राज्य की कुछ भी ना हो आदमी आमने सामने सीधा सीधा हो तो आदमी ज्यादा प्राकृतिक होगा और जो देखेगा उससे तो सोचेगा और जो करेगा उससे विचार तो भी पैदा होगा और उसके कृत उसके लिए सूचक हो जाएंगे कि वो अपने को बदले न बदले शक्ति पर भद्रता की विजय होती है इसलिए कि लह से कहता अस्त्र शस्त्रों को हटा दो क्योंकि उनसे तुम तो जीतोगे नहीं हारोगे ही लव दुनिया अब सुनने को राजी हो जाए क्योंकि जब उसने ये कहा था आज से कोई तीन हजार ढाई हजार साल पहले तब तो अस्त्र भी कुछ बड़े नहीं थे अब तो अस्त्र शस्त्र इतने बड़े हैं लौस्य की बात समझ में आ सकती पूरी मनुष्यता उनके कारण आत्महत्या कर सकती है अस्त्र शस्त्र इतने बड़े लहस्य की बात समझ में आ सकती है हटा दो आदमी आदमी के बीच से जो भी जितने उपकरण हट सके वो हट जाए आमने सामने आदमी हो जाए तो जीवन ज्यादा निसर्ग के अनुकूल होगा और निसर्ग के अनुकूल आत्मा के जन्म की संभावना है। फिर शक्ति से कोई विजय उपलब्ध नहीं होती और स्वस्थ शक्ति दे सकते हैं भद्रता में पांच मिनट की और करें